थान प्रत्यगात्मिष आदेश उच्चते जो है कहा जाता है मने तव मन व यह जो मन का जाते हुए के समान अनुभव में आता है ब्रह्म त्रह कत विषयी करोती व गी वेत गी वह जो जाति के समान मन का अनुभव में आता है वह क्या है एत ब्रह्म वह ब्रह्म है जो ढोकत विषयी करोती व ग देखो कई बार कर गती तो सरल है ढोकत लिख दिया मगवा, वाली बात हो गई और कठिन कर दिया है समान ब्रह्मा और स्पष्ट कर दिया करोति मन चल करके उस ब्र... चल करके जो विषय को प्रकाशन करता है उसे ब्रह्म कोई विषय करता हुआ जैसे लगता है विषय करोति ढोकरी ध्वरी ध्वरी आपने पदम ढोकते ढोकते ढोकेते ढोकते ढोकते ढोकेते ढोकते ढोके ढोका वह है। वह ढोकत इव विषय विषय करने के समान मानो मन बी भ्रम को विषय करने के समान मन विषय को पकड़ने पकड़ रहा के द्वारे यथा अने मनसा एक ब्रह्म उपस्थ यख्या यथा तथा यहां तिपन करते हैं तथा सर्याश्दन तथा यदती यद से तो अर्थम आख्यात अर्थ उसी को स्पष्ट यहादी से अन मनसा एक इस मन के द्वारा मानो यह उस ब्रम को कौन है साधक मन ब्रह्म को स्मरण करता है समझो समीपत स्मर भी स्वेदे करने का यहां पर समीपत स्मरणम साधक जो है मैं ब्रह्म हूं ऐसे चिंतन करता और लेकिन मन उपाय के द्वारा बिना उपाय के चिंतन कैसे करेगा इसे दृष्टांत टिप्पण कर दो नंबर में था तो को तो तत्र सूर्य जलोपाधिक सूर्य उस जल के अंदर विचादि तरंग आदि के द्वारा अभिव्यक्त होता हुआ प्रतिबिंब के माध्यम से प्रतिबिंबन प्रतिबिंबित होते हुए मानव सूर्य अभिव्यक्त हो रहा है कैसे भी युक्त हो रहा है वो तरंग आदि के सदृशी हो रहा है, जैसे तरंग हिलता है तो हिलते हुए ब्रह्मित होने लगता है मन है यहाँ जल उसकी वृत्तियां वीछी उसे प्रतिब होता हुआ चैतन्य ब्रह्म है दृष्टान सादृश्यता एवं मनोपहित ब्रह्म तत्प्रत ही रेव तत्तया अभिवेज इसलिए मनोपित ब्रह्म उनकी ही मन की ही प्रत्ययों के द्वारा मन के, के द्वारा ही उसी साक्षी के रूप में ब्रह्म सदा सदाव्यक्त होते रहता है उस साक्ष्य को पकड़ने कोशिश करता है मन एतद् ब्रह्म उपस्मृति समीपी साधक कौन स्मरण करेगा मन करता है क्या कहते तो नहीं साधक करेगा मोक्ष करेगा अभीष्णम भृषम संकल्प मनसो ब्रह्म विषयो क्यों और अभी भावना पुण्यम बारम्बारम मन क्या करता है संकल्प करता है यह साधक अपने मन से संकल्प करता है क्या मेरा मन सदा साक्षी कोई विषय करे ब्रह्म कर वृत्ति की सदा बनाते रहे ऐसा ब्रह्म मनसो मनस मनोपाधिक मनस मनोपाधि वाला होने से मन का संकल्प क्य जता है इस मनोपालकरणावश चैतन्य का संकल्प करता है कि मैं सदा ब्रह्म का चिंतन करूं या साधक संकल्प करता है मैं सदा ब्रम कचित अथ वस्तु साक्षिव अभीव्यम तम यहास न्यायाद विषयी भावयीव आभात भाव विषय हुए के समान भाषित होता है वास्तु विषय तो हो नहीं सकता है साक्षित न वह सदा ही अभिव्यक्त होता है फिर भी जो जैसा जैसा उपासना करता है उसी उपासना वैसा वैसा ही वो अभिव्यक्त होकर विषय हुए के समान हो जाता है संकल्प स्मृत्याज्य मन का संकल्पात्मिक आवृत्ति हमृत्यात्मिक हाँ, आवृत्ति आदि आदि प्रत्यय के द्वारा अभिव्यक्त होता हुआ वह ब्रह्म क्या हो गया? ब्रह्म विशी ब्रह्म को मानो विषय कर लिए हुए के समान हो जाता है यद्यपि मन सा मन का विषय नहीं हो सकता है ब्रह्म इसे कहते हैं इव सब्ज ब्रह्म विषय करण क्रम क्रियमाण इव चत अध्यात्मादेश इसलिए वह इस प्रकार से मन का चाहते हुए के साथ साथ ब्रह्म में भी वह जो व्यवहार हो जाता है ब्रह्म का जान आने के जैसा व्यवहार हो जाता है अर्थात ब्रह्म का अभिव्यक्ति उस प्रकार से हो जाता है तद अभेद होकर के और मन का संकल्प और स्मरण आदि वृत्तियों के द्वारा साक्षी रूपेण वह इस में निरंतर अनुभव आने विषय विषय के समान विषय होने के समान होता है कौन वह ब्रह्मो। तो कहते इसलिए ब्रह्म विशी क्रिय मानवी वेष ब्राह्मण अध्यात्म आदेश इसलिए वाया जो है उस ब्रह्म संबंधी अध्यात्म विषय को उपासना आदेश है उपमा पूर्वक आदेश दिया गया गच्छती वृति व संकल्प कहकर के उपमोपदेश कर दिया गया है अब पूरे दोनों अधिदेव और अध्यात्म उपासना दोनों को मिलाकर भाषण कर देखो निमेशन वैवतम द्रुतम प्रकाशन धर्मी अध्यात्म और डॉगरी गिएुगत ग्रुतम गमनम और प्रकाशन धर्मी साक्ष जिसको आपने उपमर्थी कहा था पुष्प क्या भाषा कारण प्रकाशन धर्मी साक्षी धर्मी रूपेण अध्यात्म इस प्रकार से अध्यात्म मन समकाल ये आदेश तो मन के द्वारा जब जब जो जो वृत्ति उत्पन्न होता है उस वृत्ति के साथ साथ समकाल ही अभिव्यक्ति ही अभिव्यक्त होने वाला तादृश प्रकाश धर्म वाला है वह ब्रह्म यही यहाँ मुख्य आदेश है मैं मन अपने अस्तित्व को प्राप्त करता हुआ जैसे उसमें एक भी भी स्पंद, मात्र किंचित वृत्ति जैसे जगता है साथ साथ चैतन्य भाषित हो जाता है क्योंकि बिना चैतन्य का आप तो अपने मन का भी अनुभव नहीं कर सकते न मन की वृत्ति को मेरा मन है मन सामुक हो रही है ये सब कौन जानेगा साक्षी से तो अच्छा जब वृत्ति मनावचिपेण यह ब्रह्म यही मुख्य यहाँ पर उपदेश है एवं आदिष्यमान में ब्रह्म मंद बुद्धि ग्यम भोदी ऐसा क्यों दिया कदि इस प्रकार से आदेश दिए जाने पर वह ब्रह्म जो है आसानी से मंद बुद्धि वाला व्यक्ति ग्रहण कर सकेगा मंद बुद्धि वाला मध्यम के लिए भी नहीं मंद बुद्धि वाले को उपासना बहुत ही जरूरी है बिना उपासना को ग्रहण ही नहीं कर सकता सगुण ब्रम के माध्यम से ही निर्गुण को लक्ष्य करना पड़ता है मंद बुद्धि वालों को सीधे निर्गुण को ग्रहण नहीं हो सकता आगे कार्य ब्राह्मण आदेश उपदेशा इसे भ्रम का यह आदेश है यह उपदेश ब्रह्मी यह उपासनावश्यक उपदेश क्योंकि नहीं बुद्धि तुम क्योंकि मंद वालों के द्वारा ब्रह्म को सीधे सीधे समझना ग्रहण करना अनुभव करना असंभव है नहीं सक्षम संभव ही नहीं इसीलिए उनको सोपाधि ब्रह्म को कहना पड़ता है उपाधि क्या है उपाधि तो इस जगत के लेना पड़ेगा जगत के विषय को असत्य भूत मिथ्या पदार्थों की रूपी उपाधियों के माध्यम से उस सत्य को बोध कराना पड़ता है शाखा चंद्र न्याय इत्यादि न्याय चंद्र थोड़े है वृक्ष थोड़े चंद्र है चंद्रमा है बोल देंगे पहले पेड़ को देख दाद दे दे अरे चंद्रमा कैदा होगा तो प्रकाश ने कुछ भी नहीं बड़ा सुंदर है बोलते हैं अरे ठीक है ये पेड़ चंद्रमा तुमको नहीं लग रहा है थोड़ा ऊपर दे वो जो ऊपर वाला शाखा को देखो वो शाखा को दिखाएंगे वो शाखा को चंद्रमा बोल देंगे फिर कहेंगे अरे शाखा भी इसमें भी तो प्रकाश कुछ नहीं दिख रहा ना नब ग अच्छा वो जो कोने वाला पत्ता ना पत्ते को चंद्रमा समझा तो वो भी नहीं ग्रहण हो रहा है उससे ऊपर देखो थोड़ा आप तो वहां एक दूज का चंद्रमा द्वितीय चंद्रमा एक लखीर जैसा है चांदी का तार जैसे दिखाई देने लगता है, तो है। उस तो स्तर से, तो से तो उठाना पड़ेगा ना जो व्यक्ति जहा है उसको वही से उसकी आदेश देना, पड़त। उस देना पड़ता है जैसे कोई आपको पास फोन करके बोला मैं हरिद्वार में हूं मुझे दिल्ली जाना क्या करना पड़ेगा मेरे को आप ही थोड़ी कहोगे से चलेंगे हम, हैं? उल्टा रास्ता तो नहीं भाई वो से ट्रेन पकड़ो वहीं से आगे बढ़ो तो मैं बल को वहां से मिल जाऊंगा हमें भी जाना हो तो हम भी उधर तक तो जाएंगे उसके साथ मिलकर चले जाएंगे उस उल्टा रास्ता बुलाएंगे फिर यहाँ से डबल चक्कर काटेंगे जो जाए वहीं से आगे बढ़ेगा वो इसलिए साधक के ऊपर निर्भर है कि या निपातिपूर्ण साक्षात ग्रहण करना असंभव है अजातवाद तो उनके खोपड़ी में उतरता ही नहीं ये मानी नहीं लग दे वो अजातवाद को जगत पैदा ही नहीं हुआ कह रहे हो आप बोलने वाले मुझे दिखाई दे रहे हो मैं सुनने वाला बैठा हूँ आपके सामने चेला बन करके गुरु चेहरे हम दिख रहे हैं आपस में और फिर कभी जगति नहीं पैदा हुआ ना गुरु पैदा में चेला पैदा हुआ ऐसे कैसे हो सकता मान ही नहीं सकता सब स्वप्रवृत्ति उसका दृश्य नहीं मान सकता तो मितया कहाँ से निर्णय करेगा मित्या निर्णय नहीं होगा तो जगत के अस्तित्व को मानना पड़ जाता है फिर क्या फिर कहें तुम जगत में मानते तो कोई बात नहीं ये सारा जगत ब्रह्म से व्याप्त है ये जगत में ब्रह्म है जगत ही ब्रह्म है ऐसे अनेक स्टेजों में उसको समझा इसे कहते नहीं निरुपाधि ब्रह्म मंदिर बुद्धि बेरा कलित अब उपासना गुणों को तो बता दिया अभी नाम तो बताया नहीं उस भगवान का वो उसगुण ब्रह्म का शगुण जो देवता है उसका नाम क्या होगा विष्णु कहू उसको शिव कहू क्या को राम कृष्ण कुछ तो नाम बताओ नहीं तो गधा घोड़ा कुछ तो नाम होगा उसका कोई ना कोई उपाधि नाम तो होता है कहते हाँ उस ब्रह्म भी जब सौपाधि खोगा उसका भी नाम रहेगा नाम है है नाम नाम नाम नाम नाम बता में भी गुण ता नाम ता गुण भी गुण गुण गुण छिपा हुआ तथा तथा उसका विशिष्ट विलक्षण को बताएंगे उपासना के लिए ही साया एत वेदा भूतानि हैशिष्टिक वेदय सर्वाणी भूताछंतीम तह जो ब्रमिखिल तदवन उसका नाम क्या है एक नाम है उसका तदवन तदवन कैसे नाम पड़ गया उसका तदवन का मतलब होता है तस्य तस् मन संपूर्ण प्राण जात वनम वनु संभाजन धात्व वननीय संभन जंगल अर्थ नहीं लेना वन मैने जंगल फॉरेस्ट ऐसा नहीं है यहाँ अभ्रम फॉरेस्ट थोड़ी तो है इसलिए इति ध्यात संभनीय त्युत्पत्ति करना है वास्तविक में कहेंगे सारी बात अतएव इति उपास तद्वन इस नाम से और पूरे अविदेत और अध्यात्म गुणों से उस ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए देवम ब्रह्म वेदा, जो कोई व्यक्ति उस ब्रह्म ब्रह्म के इस प्रकार से, जान कर से नाम वाले, देश गुणों वाला उस की साधक उपाउपासक के प्रति क्या होगा जिस प्रकार जानता है उसको सभी जन वह भूत अच्छी प्रकार से उसको चाहने लगते हैं सब उसको पूजने लगते हैं सब उसको सम्मान करते हैं सब उसको प्यार करते हैं सब उसकी सेवा में लगे रहते सर्वाणी भूतानी समवांचंति अभी अभी को जोड़ देना भिन्न क्रम रख दिया गया उपसर्ग को अभी समवांचनती अभी तर्वत सर्व प्रकार सम्यक वातींच उसना में जोड़ लेना है क्या ब्रह्म तद, तद है ना तद कर दिया तक ह मे किलो ब्रह्म किल ब्रह्म का निश्चित रूपेण यह नाम है क्या कर देखो निश्चित्युत्पत्तिको तस्वन ते सर्तव्य तत्यगा भूतत्म क्योंकि वह ब्रह्म ही क्या है प्रत्येगात उत्तर सकल प्राणी है ना जीवेना नाम व्याकरणी प्राणी जात क्या है प्रत्यगात रूपेण वही ब्रह्म है अतः अतएव सकल जीवों के द्वारा वननीय संभनीय अतः तन संभोजने दातु है इसलिए वननीय में संभनीय सम्य प्रकार से ध्यात ध्यान करने योग्य वस्तु अर्थात अपने स्वरूप ही ध्यान करने लायक वस्तु होता है और बाहि कोई चीज ध्यान के योग्य नहीं है प्रत्येगात्मा जो प्रत्येगात्मा कौन है वो ब्रह्म ही जीव है वही प्रत्येगात्मा है वही ध्यान करने लायक वस्तु है और कोई चीज नहीं है इसलिए उसका नाम रख दिया वह सबके द्वारा ध्यान करने योग्य वस्तु ये उसका नाम है ख्याम तो नाम प्रसिद्ध दुनिया के प्रसिद्ध में भाषाकार लिखते हैं तद्वनम नाम क्या था तद्वनम उसका नाम है नुनिया में प्रसिद्ध किसी का नाम रखना पड़ेगा तद्वनानंद महाराज तब प्रसिद्ध हो जाएगा उसको मामले महामलेवर बनानी पड़ेगा शंकराचार्य बनाना पड़ेगा तब दुनिया को पता चलेगा तद्वन नाम का को कोई चीज होती है तद्वनानंद कैसे हो गया तो पूछेगी तद्वनानंद क्या होता हैंगलान तद्वन मरे जंगल आनंद जंगलानंद ऐसा तो हो जाएगा तब तो समझाएंगे लोग नहीं नहीं मेरा नाम तद्वन कैसे हो गया वो समझाएगा तो दुनिया में प्रसिद्धि हो जाएगी तब तो दोबारा कभी रही होगी प्रसिद्धि तद्वन मित प्रख्यातम प्र, प्र, इस समय प्रख्यात नहीं है तो किसी चेहरा का नाम बना देंगे जैसे जा शनगिरी बिलनगिरी होते हैं <laughs> तद्वन आनंदगिरी बना दिया जाए प्रख्यात ब्रह्म तद्वन मिति प्रख्यात है ब्रह्म ही तद्वन है तथा ऐसा है इसी कारण तस्मात्ति तद्दन मिश्र तद्वनम तद नाम के द्वारा कैसा नाम है न। न कर होता है तद्वनत्त गुण बोधक नाम साहब करते हैं तद्वन रूपी गुण बोधक इस नाम के द्वारा उपासना अतः गुण अभिधान गौण नाम नाम नाम है नाम दोड़ी तो है नाम है है है है है ब्रह्म ब्रह्म तो उसका ना ना ना ना रूप है, ना है, ना गंध स्पर्श कुछ भी नहीं इसीलिए गुण गौणम अभिधान मैंने नाम ऐसा व्याख्या करते हैं दूसरे लोग गुणाभिधान मने गौण नाम है उपासने ऐसा व्यक्त है अथवा तदवन जो गुण तद्वनत्वनीय रूपी गुण क्या गुण का कथन गुण का बोधक इस नाम के द्वारा उस ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए यह भी अर्थ उसका है चिंतनीयम चिंत नाम नामना इस नाम के द्वारा उपासना करने वाला जो उपासक है उसको क्या फल मिलता है फल भी कथन करके उपासना का उपदेश समाप्त कर देते हैं कश्चित जो कोई भी ब्रह्मा। को पूर्वोक्त गुणों के आधार पर और नाम इन तीन को लेकर के वेदा उपासते जो उपासना करता है उसको क्या मिलता है अभि ह एनम उपासकम एनम मन उपासक अभी बाद में जोड़ेंगे अभी कुमार लेंगे हिंद बाद में कर देंगे को ये इस को क्या इनको क्या फल मिलेगा जोड़ दिया अभी को अभी समयंत एवं अभी समांचंती मने प्रार्थयते हने एव सभी लोग निस... छित्रूपणा उसकी सेवा करेंगे पूजा करेंगे प्रार्थना करते मतलब क्या भिन्न प्रकार से उनकी जो है सलाह सेवा करेंगे आदेश प्राप्त कर अपने कल्याण को प्राप्त करते हैं यथा ब्रह्म जैसा ईश्वर के लोग पूजा करके अपने अभिष्ट की प्राप्ति करते हैं तद सारा उद्देश्य हो गया अच्छे खड़ा हो गया महाराज दोबारा गुरु शिष्य का संवाद एक कर समाप्त हो गई थी श्रुति ने अपने जो बात कर रही थी उन श्रुति की अपनी बातों को भी आचार्य ने परंपरा जो सुने थे वो शिष्य को सुना रहे हैं यदि प्रश्नोत्तर प्रभाव खत्म हो गया फिर भी श्रुति का जो उपदेश है उसको तो शिष्य को सुना रहे थे तो शिष्य सार उपदेश सुनने के बाद कहता है महाराज फिर मेरा प्रश्न उठ गया क्या ये अनुशिष्ट शिष्य आचार्य मुवाच ऐसा उपदेश दिया हुआ शिष्य को शिष्य आचार्य से पूछने लगा क्यों क्यों पूछ रहा है आनंद इतियार बड़ा सुंदर समझा रहे हैं गुण ब्रह्म उपासना ऐश्वर्य फलकम उक्तम क्योंकि सगुण ब्रह्म की उपासना थी और उसका ऐश्वर्य बता दिया सारी दुनिया उसको पूछने लगा सब उसकी जय जयकार करेंगे सब उसकी सेवा में लगेंगे सब उसको चाहने लगेंगे तो लेकिन जो व्यक्ति वो फल चाहता नहीं तब क्या हुआ किसी से पूछवाना नहीं चाहता किसी सेवा नहीं लेना चाहता किसी से कोई लिंद नहीं रखना चाहता सबसे अलग रहना चाहता तत्र विरक्त उससे में विरक्त हो गया उस फलों से विरक्त हो गया है ऐसा जो उत्तम अधिकारी पारमहस्यम परम रहस्यम पृथ्ती जो पारमहस्य पद प्राप्ति के योग्य जो परम रहस्य है उसके बारे पूछता है कि क्या एवं अनुसिष्टि ऐसा उद्देश्य दिया वो व्यक्ति बोलने तत्र में ट्रिप्पण कार्य तत्व ऐश्वर्य वृद्धता उस ईश्वरी प्राप्ति में विरक्त हो चुका है वो क्या क्योंकि उसको यह नहीं चाहिए सगुण ब्रह्म उपासना करके उत्तम अधिकारी किसी फल प्राप्त आदि करना नहीं चाहता है पर निर्गुण ब्रह्म उपासना करना चाहता है लेकिन उससे हो नहीं रहा है क्या करें? तब पूछता है उस निर्गुण उपासना मेरे मन के द्वारा हो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए बहुत गृहस्थी हो रहे आते ही महाराज हमसे भी भगवान का भजन हो ईश्वर का भजन हो ध्यान हो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए वो बता रहे क्या करना चाहिए यदि आप ब्रह्म ध्यान करना चाहते हैं ईश्वर चिंतन करना चाहते हैं भजन करना चाहते हैं और आपका मन इधर उधर भटकता है, नहीं कर पाता है तो उस स्थिति में क्या करना है ये पूछने का आशय उपरिषद्रूही उपरिषद भ्राम्यम वाहषद्रूमेटी उपरिषद्रूही उसने कहा और जो रहस्य है वो मुझे बताइए रहस्य का तात्पर्य उन सहकारी साधनों को बताइए जिनको अपनाने प्रिय मन भ्रम का चिंतन कर सकेगा निर्गुण ब्रह्म का ध्यान कर सकेगा तब पूरा भाव आचार्य के तो उगता उपनिषद अरे मैं तुम्हारे लिए तो सारा उपनिषद बोल दिया हूँ फिर तुम किस उपनिषद की बात तुम पूछ रहे हो अन्य देव देवीता दीदी श्रोत्र श्रोत मनुषो मनो याद कहो उपनिषद तेरे को और क्या तुम उपनिषद पूछ रहा है जान बुझ करके आचार्य उसको डटोल रहे हैं और कह रहे हैं तेरे को सारा उपदेश दे दिया फिर क्या बात पूछ रहे हो भाई है सब उपदेश देने के बाद पूरी रामायण सुनने लगे राम और सीता क्या थे भाई बहन थे कि पति पत्नी थे क्या थे वो ऐसा कोई पूछने जैसे तेरा हाल है तेरे को तो बता दिया मेरा उपनिषद शब्द दो पक्ष है तुम्हारा उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है आचार्य उनके मन में उसके प्रश्न के गिषद शब्द का जो ले रहे हैं एक उपनिषद का अर्थ हो सकता है निर्वण ब्रह्म विषय उसके लिए जवाब दे रहे तुम्हारा निर्वण विषय ब्रह्म तो ने क्या है तो अविधिता कधी बोल दिए तो यहाँ पर जो है इसीलिए उपनिषद मेरा निर्वण स्वरूप ज्ञान नहीं किंतु इस निण ब्रह्म का ध्यान, ध्यान कर नहीं पा रहा है कर अप्रोम यदि ऐसा कहते हो उपनिषदम ऐसा है तुम्हारी बुद्धि ब्रह्म को ग्रहण नहीं कर पा रही है इसे ब्राह्मीम बाबुक्तोपनिषद प्राप्ति उपाय भूता उक्त जो उपनिषद है निर्गुण प्रेम स्वरूप ज्ञान उसकी प्राप्ति के उपाय भूता ब्रह्म संबंधी तरह से कर दिया जा रहा है ब्राह्मी उपनिषद अभ्रुम तुभ्यम अब्रम तुम्हारे लिए मैं कहूंगा दो अर्थ का क्योंकि वैदिक है वैदिक सलाहकारों के हिसाब से जो है यहाँ पर कह दिया हूं यह भी अर्थ लेंगे भाष्यकार पहले फिर कहूंगा ये भी अर्थ लेंगे कह चुका हूं यदि स्वर्ण परम के बारे पूछ रहे हो तो वो तो कह चुका हूँ और इन निर्गुण को ग्रहण न करने में सामर्थ्य मन का पूछ रहे परम रहस्यम तलानगिरी एक पंक्ति ले रहे हैं परम रहस्यम श्रोत्र श्रोत्र इत्यादि उत्तम उत्तरार्थ मित्ती उत्तर ग्रंथे ने विद्या प्राप्ति उपाय विधान्थम उ विद्या विद्यारपेक्ष पर अभी जो प्रषद है वह परमरह है श्रोत्र श्रोत्रन सनो इत्यादि वह कहा दिया गया फिर फिर उत्तराध्य जो आगे जो कहा जा रहा है वो क्या है उत्तर उत्तरग्रंथेन विद्या प्राप्ति उपाय विद्या की प्राप्ति के उपाय ब्रह्मा ब्रह्म की प्राप्ति नहीं ब्रह्मानुभूति के लिए नहीं विद्या की प्राप्ति मन तो कर पाते कहा क्या बोला जा रहा है क्या नहीं बोला जा रहा है तो वह धारण करने का सामर्थ्य मुझे कैसे मिले उसका विद्या प्राप्ति के उपाय विधान विद्या निरपेक्ष क्योंकि जो उक्त विद्या है वह ब्रह्मानुभूति करने में मोक्ष प्रदान करने में किसी की अपेक्षा नहीं करती है इसका अवधारण करने के लिए निश्चय करने के लिए जान कर यह उठाया हुआ है बात देखो बहुत सुंदर ढंग से अब बोलेंगे भाषणकार उपरिषद मान रहस्यम उपर करते हैं आप रहस्यम यम हो भगवं मरे भगवान हे पूज्य आचार्य आप जो मेरे द्वारा को कथन कीजिए उक्तवती शिष्य आ आचार्य आचार्य ने कहा तब जवाब देते उक्ता ते उपनिषद तुम्हारे लिए वह उपनिषद तो मैंने कह दिया है वह कौन सी है वो परमात्मन हिंदी वाले का ब्राह्मण जाति ऐसे लिख दिया है लड़बड़ ब्राह्मी मने ब्राह्मण ब्राह्मण कार्य कर दिया यम इति परमात्म इं ब्राह्मण इनमें इति ब्राह्मी द्वितीय जाता है ब्रह्मण ब्रह्मण बना पड़ता है पहले स्वाथी कह कर गे ब्रह्म ना एस ब्रामी का ब्राह्मण ब्रह्मण त्राह्मण परमात्म ब्राह्मी ब्राह्मी ब्राह्मी परमात्म अतीत विज्ञान से क्योंकि जो अतीत विज्ञान जो कुछ भी है साक्षात निर्गुण ब्रह्म और सवण ब्रह्म शा व मन एव षद अब्रुम उक्ता परमात्नषद्री अवधारे उत्तराध इस उक्तजो पर ज्ञान है उपनिषद अब्रूम परमाज उक्ता परमाद्या उक्त जो परमात्म विद्या है उसी को उपषद्ध कह करके उसको मैंने अब्रूम उत्तर दोबारा जो कह रहा है मैंने कह दिया ले रहे हैं यहाँ पर, पहला मैंने तुमको वा ब्रह्म सारी विद्या कह दिया हूं फिर दोबारा क्यों का उक्ता तो प्रशद इसका अर्थ और ब्राह्मी बा तो प्रसन्न अभ्रूम इसका तो वह इन विश्वा तो नहीं रहा है ना उक्ताते उपनिषद पर तुम्हारे लिए प्रद्या कर दिया आपने ब्राह्मी परमात्मा संबंधी जो विद्या है वो मैं तुम्हारे लिए कह दिया हूँ जब तो दुरा पुनरुक्त दोष आ जाएगा, दोबारा कह दिया वही अर्थ ले रहे हो आप फर्क क्या कियाबारा जो दोनों है अवधारणार्थम अवधारियते अवधारण करने के लिए इति उत्तरार्थ ऐसे में क्यों कर रहे हैं आगे को समझाने के लिए आगे के पदार्थों को स्पष्ट करने के लिए यह अवधारण कर रहे हैं खाति से आगे के पदार्थों का स्पष्टीकरण कैसे होगा श्रुत कहते हैं परमात्म से पृछतः शिष्य से को अभिप्राय मंत्रार्थ कर दिया अब समझा रहे इसका अभिप्राय क्या था इसका मतलब अवधारण करने की जरूरत क्या पड़ी परमात्म विषय शिष्य ने जो है परमात्म विषय को पूरा सुन सुन चुका है। जो सुन चुका है, है तो क्यों बोला शिष्य? ऐसे पूछता हुआ उस शिष्य विकल्प उठा के पता है यदि श्रुत प्रश्न कृता तथा पुनरुक्त तो अन्य प्रश्न यदि वह श्रुत पदार्थों को दोबारा पूछ रहा है तब तो पिष्ट के समान पुनरुक्त हो जाएगा व्यर्थ हो जाएगा उसका प्रश्न का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा अनर्थ का प्रश्न से यदि वो सोच रहा है अथ अथवा यदि वो सोच रहा है सवशेषोक्त उपनिषद उक्ता उपनिषद आचार्य ने मुझे ब्रह्म ज्ञान दिया अभी उसे कुछ कमी रह गया है उसे कुछ और अंग बताने बाकी है इसे कोई कर्म कांड है बता रहे कर्म बता दिया कुछ अंग बाकी है बताना तो आप क्या करेंगे प्रकृति विक वैसे विकृति से लाएंगे ना अंगों को वैसे जो ब्रह्म ज्ञान बताया गया चाहे निर्गुण हो चाहे सगुण हो कुछ अंग बताना बाकी है सवशेष मैंने अंगांग भाव दृष्टि से अवशेष है यहाँ जिसका हम निषेध करेंगे आगे भाषकर कहेंगे नहीं है विद्या निर, निरपेक्ष विद्या है वो क्योंकि अंगांगी भावकारी उपकार न, कोई भी क्रिया की अपेक्षा नहीं है विद्या सीधे मोक्ष दे सकती है जो बताई विद्या वो मोक्ष दे सकती है इसे विद्या की प्राप्ति में हमें जरूरत है मोक्ष प्राप्ति में जरूरत नहीं है इस तथा तस् फलवचने यदि सावशेष का हुआ उपनिषद कि ये भी प्रश्न बनता नहीं है दूसरा पक्ष भी अथा सावशेषा उत्ता उपनिषद यदि आप कहते हो कि सावशेष उपनिषद कह दिया गया है तथा तलवचन उपस नहीं उ फिर तो फल कथन के द्वारा उस उसना सहित समाप्त कर देना प्रसंग को ये उचित नहीं है क्योंकि फल कब कहा जाता है अंगी अंग कथन करने के बाद अंत में फल कथन किया जब अभी शेष बताना बाकी है अंगों को बताने बाकी है फिर फल क्यों किया? यदि यदि अतः साविशेष उपनिषद फलवचने क्योंकि निर्गुण प्रविद्या में फलवचन कहा हुआ है सगुण प्रविद्या में भी फल वचन का दिया निरुण वृत्ति में क्या फल वचन था वो दिखा रहे देखो प्रेत्यस्मा लोका अमृता भवंती दो पांच में का है? दूसरे खंड के पांचवे मंत्र में ये आया था प्रेत्यस्मात लोका अमृता भवंती अविद्या वह अमृत रूपी ब्रह्म भाव को अमृता मंत्र बने ब्रह्म भवंती अर्थ किया गया था वहां का फल है ब्रह्म हो जाना सगुण ब्रह्म का फल है अनेक लोगों के द्वारा पूज्यता को प्राप्त करना इस तरह से सवर्ण ब्रह्म का भी फल कह दिया निवुन ब्रह्म का भी फल कह करके दोनों प्रकरण समाप्त कर चुके हैं तो सावशेष कथन का, का हुआ तस्मात शेष विषयों की प्रश्नोपन्न इसलिए उक्त उपनिषद शेष विषय प्रश्न हो रहा है यह भी बिल्कुल नहीं हो सकता क्यों अनवशेषित क्योंकि विना बिना कुछ बचाए हुए सारी बात तो कह दी गई है और कुछ कहना बाकी नहीं है इस तरह से जो संभावित शिष्य प्रश्न का अभिप्रायों को पूर्व पक्ष लोग जो कहते हैं सब खंडन कर दिया अब सिद्धांत अक्ष बता रहे कस्तरभिप्राय प्रश्न फिर प्रष्ठा उस शिष्य का अभिप्राय क्या होगा इस बात को अब कह भी विकल्प से देंगे किम पूर्वोक्त प्रश्न शिष्य सहकारी साधना अपेक्षा अत निरपेक्षा एवं पूर्वोक्त उपनिषद का शेषम अंग रूप उसके सहकारी साधनांतरों की अपेक्षा कहा जा रहा है कहानी का मतलब पूर्वोक्त निर्गुण ब्रह्म उपनिषद चाहे ब्रह्म उपनिषद है आगे कहे जाने साधनों के बिना फल दे नहीं सकता है यह तात्पर्य है जैसे अंगों के अनुष्ठान के बिना अंगी फल नहीं देता है ना सावशेष अंगों का अंगी जो हुआ हमेशा में क्या करता है सारे अंगों का अनुष्ठान करोगे तो सब पूर्ण फल प्राप्त होएगा यदि अंगों कुछ रह गया तो पूर्ण फल नहीं मिलेगा इस तरह से आप कहना चाह रहे हो ये जो आगे कहने वाले तप वगैरह और तप वगैरह जो साधन बताएंगे क्या उन साधनों के बिना तुम्हारी प्रमित्या मोक्ष नहीं दे सकती है क्या यह आपका कहना है अतः निरपेक्षा एवं अथवा इन साधनों की अपेक्षा के बिना विद्या तो फल दे सकती है लेकिन विद्या तो फल देगी तब नाप्त हो गए जब विद्या ही प्राप्त न हो तो फल कहां से मिलेगा किसने कहा जाओ फल खा लेना वहां जाकर फ्रिज में रखा हुआ है और चाबी अपने पास रख दिया चाबी अपने पास रख लिया और कहते जाओ ना फ्रिज में फल रखे खा लो फ्रिज तुमको दे देगा फल और गया तो क्या करेगा बेचारा चा भी मिले तब तो फल भी मिलेगा खाने को और चाबी नहीं है तो फल कहां से मिलेगा इसे विद्या ही प्राप्त ना हो तो मुख्य फल कहा से मिलेगा हमको तो इसीलिए विद्या प्राप्ति का साधन कर रहे हैं और विद्या तो किसी भी साधन की अपेक्षा में एक बार विद्या उत्पन्न हो जाए व किसी के भी अपेक्षा के बिना मोक्ष पर फल जो आसानी से दे देती है ये है क्या अतः निरपेक्षा एवं दोनों पक्ष में देखिए जवाब देंगे सापेक्षा अच्छे अपेक्षित विषय उपरसम यदि सापेक्ष कहते हो फिर अर्थ हो जाता है अपेक्षित विषय उपरसम अपेक्षित विषय है जिसका ऐसे म न किंचित अस्थित जैसे पिप्ला प्रश्न में कहते हैं वैसे आप भी आचार्य मेरे को कही है इससे आगे और कुछ भी मेरे को कहना नहीं है बस ये सब जाओ ऐसे सीधा कहो आचार्य से अवधारण वचनम इसलिए दूसरा पक्ष हमारे को इष्ट है दूसरा पक्ष क्या है अवधारण वही इष्ट है अवधारण करने के लिए यहाँ आचार्य ने कहा उक्ता उपनिषद ये तद उत्पन्न तद मने ये द्वितीय पक्ष ये उपन्न सापेक्ष पक्ष ठीक नहीं सवशेष पक्ष ठीक नहीं है निरपेक्ष पक्ष है निरवशेष उपनिषद है निरपेक्ष पक्ष का अवधारण करने के लिए ये आचार्य कह रहे हैं अतम तो तो आचार्य से अवधारण वचनम जैसा प्रहलाद ने कहा था ना तो परम अस्ती आचार्य क्या करें उगता त्योप्रिषद बातें अत परम नहोत कहो कहो बातें की बना तुम्हारे लोषद कह दिया गया है का मतलब गया और आगे कुछ कहना नहीं है बराबर हो गया ना वो तो निश्चित मुख से कह रहे हैं ये विधि मुख से कर रहे इतने अंतर परम ना व्यक्त मुख से, का ना हुआ। और मुख से का ना हुआ। दोनों में कोई अंतर नहीं पूर्व पक्ष करता है भी कर दिए और कुछ कहना बाकी नहीं है कह करके फिर आगे क्यों करे तस्य तपो दम दानी ये उपदेश क्यों दे रहे ननु नावधारण इधम ये जो उन्होंने दोबारा तो दिया अवधारण तो अर्थ ले रहे हो अवधारणा अवधारण अर्थ लेना ठीक नहीं है अन्य भी भी और भी कहना बाकी है यह समझते हुए आचार्य ने कहा है आगे तस्पम इत्यादि सिद्धांत के सत्यम वक्तव्य आचार्य ठीक है, है? आचार्य जो है कह रहे हैं जो वक्त कहानी योग्य बात और बाकी जो है वो कह रहे हैं फिर कह और कहना कुछ बाकी नहीं है तब कहते इसको समझो और कहो क्या रहे हैं? किस लिए कह रहे हैं क्या मोक्ष का साधन कर रहे हैं या तो विद्या प्राप्ति का साधन कर रहे हैं ये समझना पड़ेगा